किशोर, किशोर जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला किशोर जगत किशोर जगत में आज का विषय है भूगोल हमारे चारों चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों चारों नदियां हैं नदियां हैं पहाड़ हैं पहाड़ हैं जंगल है, है, है, है जंगल है, है और जंगल में मोर है हमारे चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों चारों घर है है है सड़क है भीड़ है भीड़ है और क्या है हमारे चारों चारों क्या है हमारे चारों चारों चारों इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं एक वार्ता शीर्षक है जल संसाधनों का संरक्षण जल की कमी स्थानिक और ऋतुवत असमानता बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से जल संसाधन का संरक्षण आवश्यक हो गया है इस दिशा में पहला कदम वर्षा जल संग्रहण और इसके अपवाह को रोकना है दूसरा कदम है छोटे बड़े सभी नदी जल संभरों के जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन तीसरा कदम है जल को अप्रदूषित रखना वर्षा जल संग्रहं यह भौम जल के पुनर भरण को बढ़ाने की तक्नीक है। इस तक्नीक में स्थानिय रूप से वर्षा जल को एकत्र करके भूम जल भंडारों में संग्रहीत करना शामिल है। जिससे इस्थानिय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। वर्षा जल संग्रहन के उद्देश्य ये हैं पहला जल के निरंतर जल मांग को पूरा करना दूसरा नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रवाह को कम करना तीसरा सडकों पर जल फैलाव को रोकना चौथा भौम जल में व्रिद्ध करना तथा जल स्तर को उचा उ� 5वां भूजल प्रदूषण को रोकना 6ठा भूजल की गुणवत्ता को सुधारना 7वां मृदा अपरदन को कम करना 8वां ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना भूजल के भंडारों के पुनर्भरण की कम लागत वाली अनेक तकनीक अब उपलब्ध हैं इनमें से छत के वर्षा जल का संग्रहण खुदे हुए कुओं का पुनःभरण हैंड पंपों का पुनर्भरण रिसाव गड्ढों का निर्माण खेतों के चारों ओर खाइयां और छोटी-छोटी सरिताओं पर बांधिकाएं और रोक बांध बनाना विशेष उल्लेखनीय है यह तकनीकी देश के लिए नई व्यवस्था नहीं है प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है जल संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रमाण भी मिलते हैं नहरों तालाबों तटबंधों और कुओं के रूप में जल संग्रहण होता था पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में छतों के वर्षा जल और झरनों के जल को बांस की नलियों द्वारा दूर-दूर तक ले जाया जाता था शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भूजल के भंडारों के उपयोग के लिए कुएं और बावड़ियां बनाई जाती थीं राजस्थान में छत के वर्षा जल को क्रित्रिम रूप से विक्सित कुमों में जमा कर दिया जाता था। जल संरक्षण के लिए सारी देश में तालाबों का निर्मान एक लोकप्री उपाय था। इन संरचनाओं के नवी करण और आधुनिकी करण से न केवल जल भंडारण की सुविधा होगी अपितु। विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के उपयोग की क्षमता में भी वृद्धि होगी जल संभर विकास जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देता है इसमें एक या अनेक गांव कृषि योग्य और कृषि अयोग्य भूमि और विभिन्न वर्गों की जोतें और किसान शामिल हो सकते हैं जल संभर विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे उद्यान कृषि वानिकी और वनवर्धन का समग्र रूप में विकास किया जा सकता है भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम कृषि ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जल संभर विधि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है इससे हीन संसाधन वाले क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है वर्षा पोषित क्षेत्रों तथा संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में परितंत्रीय हरास को रोका जा सकता है। साथ ही साथ इससे लोगों का जेवन स्तर भी उचा उठता है। जल संभर प्रबंधन का महत्व हर्याणा के सुखो माजरी गाउं के अनुभाव से समझा जा सकता है। जल संसाधन की समस्या जल संसाधनों की समस्याएं विविध प्रकार की हैं ये उपलब्ध उपयोग गुणवत्ता और प्रबंध से संबंधित हैं यदि उपयोग का वर्तमान प्रतिरूप और गति जारी रहती है तो भारत को उपयुक्त गुणवत्ता वाले जल की अपनी भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने में संकटपूर्ण अभाव का सामना करना पड़ेगा उपलब्धता की समस्याएं पृष्ठीय जल की कुल अनुमानित उपलब्ध मात्रा 1869 अघमी है इसमें से केवल 690 अघमी ही उपयोग के लिए उपलब्ध है यदि इसमें भूम जल की 450 अघमी मात्रा जोड़ दी जाए तो कुल योग 1140 अघमी हो जाता है जो उपयोग के लिए उपलब्ध है एक परंपरागत अनुमान के अनुसार भारत में सन 2025 में 1050 अधमी जल की आवश्यकता होगी इस प्रकार कुल मिलाकर देश में जल की कोई कमी नहीं होगी लेकिन हम इस तथ्य की उपेक्षा भी नहीं कर सकते कि भारत में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है 1951 में यह 5514 घन मीटर थी जो 2001 में 1829 घन मीटर रह गई कुछ प्रदेशों में जल संसाधनों का बहुल्य है तथा कुछ में कमी है पूरे वर्ष नमी की कमी वाले प्रदेशों में राजस्थान पंजाब और हरियाणा के मैदानों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग पश्चिमी गुजरात तथा पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल हैं इसी प्रकार ऋतुवत भिन्नताएं भी जल की आपूर्ति की समस्याएं पैदा करती हैं इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अधिकांश भाग में जल की कमी अनुभव की जाती है इसके साथ ही वार्षिक और ऋतुवत वर्षा में अत्यधिक परिवर्तनशीलता है इसी कारण से संभावित जलसन साधनों का विवेक पूर्ण, उप्योग, सनरक्षन और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। इस प्रकार राष्ट्री स्तर पर मांग और आपूर्ति में संतुलन होने के बावजूद देश में प्रादेशिक और रितुवत उपलब्धता अनकूल नहीं है�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 अभी आप सुन रहे थे ये वारता, वाची का थीं, नीतु तेवारी. मार्ग दर्शन, प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विशय संपादन, आर्पी मिश्र, आलेक, एसके शर्मा, नर्मान संचालन, प्रभुदयाल खट्टर, धुन्यंकन, सतीश लाडे और दीपक पांडे, Dau de alxatrobedi, tatà normal i van presti van d